बाहर तो तो तो के, तो के चित्र चित को चित लगा कर बैठो ये उपाय बताया अभ्यास का चलिए यहाँ ऐसी तिरसठ अच्छा चौसठ हो गया है हाँ तो विषय चिंतन ऐसी क्या होता है विषयों में राज है और विषयों में आशक्ति ऐसी क्या होती है काम काम मतलब इच्छा विषय तो को तो प्राप्त करने की इच्छा।, इच्छा और किसी कारण से इच्छा का प्रतिघात हो गया तो प्रोड, प्रोड, प्रोड, आ, इच्छा की नहीं हुई तो क्रोध होता है क्रोध से क्या होता है तो देखना क्रोध हाँ। स्मृति क्रोधाद भवती समूहा क्रोधाद समूहा स्मृति बुद्धिनाशा भवती भगवती क्रिया आ जाएगी और बुद्धिनाशात प्रणस्पति प्रणस्पति क्रिया यही पर कथित है अब इस, इसको लगाइए आप क्रोधाद समूह भवती क्रोधाध सम्मोहा लोग तो क्रोध से समोह होता है समूह का होता अभिवेक क्रोध से क्रोध होने से अभिवेक हो जाता है क्रोधी व्यक्ति ये नहीं जान पाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है तो कर्तव्य और कर्तव्य के विवेक से रहित हो जाता है ऐसा क्रोध से क्या होता है अभिवेक होता है और समूह स्मृति भी ब्रह्मांड समूह से या अविवेक से इस स्मृति का नाश होता है स्मृति का ध्वंस होता है, है। और स्मृति भ्रंसाद स्मृति का ध्वंस होने से स्मृति के ना सोने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नास्पति बुद्धि के ना सोने से मनुष्य का नाश हो जाता है शब्दार्थ हो गया अब व्याख्यान देखेंगे भक्त में क्रोधाधो समूहा समूहा अविवेक अविवेक अविवेक कैसा कार्य आकार विषय अविवेक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 नहीं जाती आवाज यहाँ आ जाओ वहाँ क्यों तो बैठी हो वहाँ आ जाओ यहाँ आ जाइए अच्छा ये यह जगह खाली है और यहाँ खाली है गुरु भी निंदा करता है तो क्रोध से कर्तव्य और कर्तव्य विषय अविवेक होता है और सम्मोहात सम्मोहा स्मृति विभ्रम और सम्मोह से क्या होता है स्मृति का विभ्रम होता है स्मृति का विभ्रम एक समझिए आप कि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 तो इसकी भी स्मृति नहीं आएगी आपको लगाना सम्मोहार विभ्रमा शास्त्राचार्य उपदेशा हित संस्कार जनताया स्मृति है सियाद विभ्रमा यहाँ ध्यान देना स्मृति विभ्रम श्लोक में आया है स्मृति विभ्रमा में ष्टी तत्पुरुष समाज से स्मृति है विभ्रमा स्मृति विभ्रमा जिसमें सियाद स्क्रिया पद का लगा दिया है भाष्यकार ने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 देखो संस्कार जो है ना इसको प्रत्यक्षन लो से भी संस्कार होता है प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना हाँ। और जिस वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता है उसके उपदेश से संस्कार होते हैं उसके उपदेश से संस्कार होते हैं ठीक बात है ना प्रत्यक्ष लोह से भी संस्कार होते हैं और उपदेश से, से भी संस्कार होते हैं और उसी प्रकार के अनुमान से भी संस्कार होते हैं संस्कार तो सबसे होते हैं ना तो यहाँ उपदेश वाला लेना शास्त्र तथा आचार्य के उपदेश से होने वाला क्या होगा संस्कार, संस्कार और संस्कार से जन्म क्या होगी शास्त्र हाँ। तथा आचार्य के उपदेश से होने वाले संस्कार से जन्म स्मृति का विभ्रम होता है स्मृति विभ्रमा भ्रंशा विभ्रम का है भ्रंशा हाँ विस्मृति का विभ्रम होता है विभ्रम कार्य क्या बताया स्मृति की उत्पत्ति का शारण प्राप्त होने पर भी स्मृति की उत्पत्ति नहीं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 उत्तर मीमांसा की इसका उपदेश कर थी? आत्मा का बंद का ऐसा तो दोनों की ही स्मृति नहीं होती है ऐसा अवेश स्मृति भी था ना ऊपर उत्तर हाँ। उस तथा ठीक है स्मृति भ्रंसादा स्मृति भ्रंसात उस स्मृति भ्रंश ऐसी बुद्धि का नाश होता है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 कर्तव्य तथा अकर्तव्य को विषय करने वाले विवेक की अयोग्यता कर्तव्य तथा अकर्तव्य विषय विवेक की अयोग्यता विवेक की, की अयोग्यता किसने अंताकरण में किसने ध्यान देना अंताकरण में क्या होती है कर्तव्य तथा अकर्तव्य विषय विवेक की योग्यता होती है कर्तव्य तथा कर्तव्य विषय विवेक की योग्यता किसमें होती है कभी तो अंतःकरण कर्तव्य कर्तव्य का विवेक करता है अंतःकरण कर्तव्य कर्तव्य का विवेक क्यों करता है क्योंकि उसमें कर्तव्य कर्तव्य के विवेक की हाँ अंताकरण में कर्तव्य कर्तव्य विवेक की योग्यता रहती है इसीलिए वो कर्तव्य कर्तव्य का विवेक करता है लेकिन जब स्मृति का भ्रंथ हो जाएगा जरु। तो कर्तव्य कर्तव्य विषय के का विवेचन करने की योग्यता रहेगी नहीं रहेगी नहीं, नहीं।, नहीं रहे, उसका विवेचन करने की योग्यता नहीं, नहीं रहेगी तो देखना देखो वाक्य प्रयोग देखना मनुष्य का मनुष्यत्व कहा जाता है ना और मनुष्य में मनुष्यत्व भी कह सकते हैं ना देख। देख। तो वैसे ही अंताकरण कार्य कर लेना अंताकरण में कह सकते हैं ना चलिए अंताकरण में कर्तव्य तथा अकर्तव्य विषय विवेक की अयोग्यता बुद्धि का अनास कहा जाता है बुद्धि का नाश कहा जाता है बुद्धि का नाश इस नाश्लोक में था न स्मृति का भ्रंश होने से बुद्धि का नाश होता है बुद्धि का नाश का क्या मतलब है कर्तव्य कर्तव्य विषय को कर्तव्य कर्तव्य विषय के विवेक करने की अयोग्यता था तब फिर वो कर्तव्य कर्तव्य विषय का विवेक करवाएगा पाएगा नहीं।, नहीं कर पाएगा ऊपर जो सम्मोह आया है ना तो वो क्या है कर्तव्य कर्तव्य विषय का अभिवेक है वो क्या है योग अविवेक है और अविवेक से क्या होगा स्मृति का भ्रंश होगा और इस मिर्ची का भ्रंश होने से क्या है कि कर्तव्य कर्तव्य से विवेक की अयोग्यता हो जाएगी जब अविवेक है ना पहले तो अब बाद में क्या होगी अयोग्यता हो जाएगी तो बिल्कुल ही विवेक नहीं हो पाएगा बिल्कुल ही विवेक हाँ उससे और भी मतलब दूसरी स्थिति हो जाएगी पहले वाले की अपेक्षा लगया बुद्धि का नाश क्या है समझ गए बुद्धि का नाश यह है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 बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश होने का मतलब बताते हैं कि बुद्धि का नाश होने से मर जाता है ऐसा तो जरूरी नहीं है ना बुद्धि के नाश से मर जाए तो ऐसा नहीं है लेकिन कहते हैं जब बुद्धि का नाश होता है तब वो शास्त्र कोई कर पाता है नहीं कर पाता है तो जीते जी मरा जैसा है मरा ही है वो जीवन से चल आ गए तो वही बताते हैं बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है तावा ही पुरुषा ही अर्थात क्योंकि तब तक ही तब तक ही वह पुरुष है या तब तक ही वह मनुष्य है यावत् तदीय अंताकरणम कार्या विषय विवेक योग्यम जब तक उसका अंताकरण कर्तव्य तथा अकर्तव्य विषय के विवेक करने के योग्य रहता है ये <स्थाँ> कर देती हूँ की तावत पुरुषता तब तक ही वह पुरुष है कब तक यावत अंताकरणम जब तक उसका अंताकरण कर्तव्य अकर्तव्य विषय के विवेक करने के योग्य रहता है कर्तव्य तथा अकर्तव्य से विवेचन के योग्य योग्यों रहता है अंताकरण है ना तो जब तक अंताकरण ऐसा निर्णय कर ले ये हमारा कर्तव्य है हमारा अकर्तव्य है तब तक ये वो क्या है पुरुष है मनुष्य है और सद अयोग्य पे उसकी अयोग्यता होने पर किसकी अंताकरण की किसकी हाँ की, किस की? की. अयोग्यता होने पर मतलब कर्तव्य कर्तव्य से विवेक की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 कैसी अयोग्यता कार्या विषय विवेक अयोग्यता अथवा तर अयोग्यता का यही अर्थ करा ठीक है अंताकरण की अयोग्यता होने का लग जाएगा अंताकरण अंताकरण से कार्या विषय विवेक अयोग्य क्या कहेंगे अंताकरण से कार्या विषय विवेक अयोग्युरशा नष्टा योग्यत ऐसा लगाना अंत से बुद्धिनाशात उस अंताकरण की बुद्धि का नाश होने पर अभी हम आप अभी मिनट ऊपर ऊपर देखना किस प्रकार बताया था बुद्धि का नाश क्या है अंताकरण में कार्या विषय कार विवेक की अयोग्यता का है ये बताया था न अच्छा तो अंताकरण हाँ हाँ ठीक है ठीक है अंताकरण में कार्याकार विषय विवेक की अयोग्यता ये किसमें होगी अंताकरण हो तो अंताकरण उस समय कैसा होगा कार्याकार कार्या होगा होगा ना अच्छा ठीक है देखता हूँ मैं ये यहाँ पर क्या था ए, ये बुद्धि का नाश का मतलब है अयोग्यता का होना है <स्थाथ> ठीक है तो ऐसा समझ लेना ये की बुद्धि उसके साथ संबंध कैसे बैठेगा अंताकरण की बुद्धि को बैठेगा नहीं या बुद्धि शब्द कितने बार आया है इसमें एक ही बार आया है ना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 ]MM. कार्याकार विषय विवेक की योग्यता का हारागा. नाश उस अंताकरण का नाश होने से या अंताकरण की अंताकरण की बुद्धि का, का, कार का नाश होने से अंताकरण की बुद्धि का नाश होने से, मतलब अंताकरण के कार्याकार विषय विवेक का नाश होने से, ऐसी पुरुष नष्ट हो जाता है अर्थात पुरुषार्थ करने के लिए अयोग्य हो जाता है पुरुषार्थ करने के लिए हाँ वो भी कोई भी धर्म अर्थ काम कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता है वो तो जब कोई पुरस्कार नहीं कर सकता है तो जीते ही मरा समझ लेना उसको ऐसा हाँ यहाँ पर अच्छा देखता हूँ पुरुष के अंतर हाँ तस्वीर जो है भी ले सकते हैं है ना ले सकते हैं कोई बात नहीं हाँ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 तो हाँ बासठ में है तो बासठ तिरसठ मिलते जो जो है ना एक साथ है ना स्लोक दोनों विशेष चिंतन से क्या होती है विशेष से आसक्ति से से कृष्णा का प्रतिघात होने से और क्रोध से To the, to the और समूह से और स्मृति भी समूह से स्मृति भी भ्रम स्मृति भी भ्रम से और मनुष्य का नाश मतलब कोई भी पुरुषार्थ से नहीं कर पाएगा तो सबका मूल क्या हुआ मनुष्य का मूल विषय चिंतन इसमें विषय चिंतन से बचना चाहिए और व्यर्थ में कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए हमेशा व्यस्त रहना चाहिए चाहे पाठ तैयार करते रहो अच्छी तरह पढ़ते रहिए और भगवान का नाम जप करते रहिये सद ग्रंथों का पाठ करते रहिए सेवा करते रहिए करो को है तो वो ना सेवा करते रहिए और कभी भी व्यर्थ में नहीं बैठना चाहिए व्यर्थ में बैठने से होता क्या विषय चिंतन है तो व्यस्त रहना चाहिए और कभी भी मन को फालतू समय नहीं देना चाहिए युवा अवस्था में जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए मन जो है बहुत शैतान है हमेशा व्यस्त रहो पढ़ते रहो सेवा करते रहो समय ही मत दो मन को करिए यही एक उपाय है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 रागदेषुक्त रागद्वेशुक्त विषयान इंद्रिय चरन विषयान इंद्रिय चरण आत्मगत्मा प्रसाद अतिगछति लगाइए यहाँ अन्वय देखेंगे विधेयक आत्मवस्त रागद्वेशरन प्रसादम अधिगछति तू कान्वय सबसे पहले कर लेना किन्तु अच्छा तू विधेय आत्मा आत्मवस्ते ही ही रागद्वेशयुक्त ही विषयान चरण प्रसादम अधिगच्छति। अब देखिए विधेयक अर्थ है स्वाधीन अंताकरण वाल स्वाधीन वाला अथवा स्वाधीन मन वाला स्वाधीन मन समझते हैं, जिसने मन को जीत लिया जिस्ट है जिस्टारी। जिस्टारी। मन जिसके अधीन हो गया है है ना जीत मतलब स्वाधीन मन वाला व्यक्ति विधेय आत्मा का क्या अर्थ है तो स्वाधीन मन वाला मन जिसकी अधीन हो गया है मन जिसके अधीन हो गया है वो व्यक्ति सुखी है और मन के अधीन जो व्यक्ति है वो दुखी है ही है अब देखेंगे कि इसका विधेय आत्मा का है स्वाधीन मन वाला व्यक्ति स्वाधीन अंताकरण वाला व्यक्ति सब सुश्द पूर्व विषय से विलक्षणता ज्योतिष करने के लिए है यहाँ पर स्वाधीन अंताकरण वाला व्यक्ति ये इंद्रिय ही के दो विशेषण है आत्मवैश ही और रागदेश ही इंद्रियां कैसी आत्मवस्थय कर से अपने बस में की हुई इंद्रियां कैसी अपने बस, बस में हाँ बोलो हम चाहेंगे तो भोजन देंगे नहीं तो नहीं देंगे लेंगे तो बोल करके रखिये नहीं, नहीं कि जब भूख लगी उमको भोजन नहीं देंगे मन को भोजन नहीं देंगे क्या करेगा ऐसा ही <laughs> ऐसा बस में खड़ी है सभी <laughs> अपने बस में की हुई इंद्रिया कैसी अपने बस में की हुई इंद्रियों के अधीन नहीं मन हुआ कुछ देखने का चले गए घूमने का और कैसी इंद्रिया रागव द्वेश्वे रहित इंद्रिया ना तो राग और ना तो कुछ नहीं दोनों से स्वर्ग होना चाहिए अच्छा है नश में की हुई रागद्व से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयान चरण विषयान करते कर ने किया है अवर्जी अवरणीय विषयान मतलब अनिवार्य विषयों को ढोकते हुए या अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए अनिवार्य विषयों का अब ये आता है ना उसमें अष्टावक्र गीता में विषयान विश्वक्त विषयों को बीस की छोड़ देना चाहिए बात बिल्कुल ठीक है विषय को कैसे छोड़े बीस की तरह जिस ये सेवन करना चाहेगा विषयों का त्याग कर देना चाहिए अब अनिवार्य विषय है ना जैसे कि आपको स्त्रोत्र का विषय शब्द है तो मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र तो सुनना है ना मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र का तो श्रवण करना ही है तो स्त्रोत्र का कैसा विषय हुआ अनिवार्य विषय हुआ है अब क्या है कि प्रपंच को शिक्षुओं से नहीं देखना है सब संसार दुनिया नहीं देखनी है लेकिन जो है न भगवान के मंदिर में जा दर्शन तो करना है ना तो ये तो अनिवार्य विषय हुआ महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना है भी अनिवार्य विषय हो गया बिल्कुल भोजन नहीं करेंगे तो शरीर ही नहीं चलेगा तो अनिवार्य विषय रचना का है ना थोड़ा कुछ भगवत निवेदित प्रसाद भगवान को अर्पण किया हुआ कुछ तो ये अनिवार्य विषय हो गया ना ऐसा अब ये धर्मशास्त्रों के अनुसार तो ब्रह्मचारी को सबको यति को सब सुगंधित तेल वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए है ना सुगंधित पदार्थों का लेकिन भगवान को अर्पण किया हुआ चंदन वगैरह है भगवत प्रसाद रूप से ले सकते हैं वैसे प्रयोग नहीं करना चाहिए तो ये देखना जो अनिवार्य विषय मतलब जो दे धारण करने के लिए उपयोगी है तो ये है ना अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए बिल्कुल नहीं देखेंगे तो रास्ते में जाएंगे तो अनिवार्य विषय हो गया ना तो अनिवार्य विषय हो गया देखना नहीं देखना चाहिए कुक्टिका सिद्धांत कुंडली में प्रयोग बना है ये कुक्कुट कितना देखता है कितना आगे पैर रखता है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 ये बताया गया देखिए लगाइए विधेय आत्मा करते स्वाधीन अंताकरण वाला व्यक्ति स्वाधीन अंताकरण वाला मनुष्य ये करता है इस वाक्य में अधिक चिथी का करता है अपने वश में की हुई तथा रागद्व रहित इंद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए अंताकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है अब राग द्वेष युक्त इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करेगा तो अंताकरण की निर्मलता होगी क्या तब तो क्या विषय के संस्कार और दृढ़ हो जाएंगे ऐसा भोजन मिला ऐसे ही भोजन रोज मिले सोचे वो अच्छा रहेगा राग हो गया ना भोजन में तो ऐसे ही भोजन और मिलेगा सोचेगा तो राग हो जाएगा द्वेष हुआ है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए तो भी क्या है कि वो सब अंताकरण और दूसरी हो जाएगा तो राजा द्वेष द्वारा अनिवार्य दृष्टों का सेवन करते वे अंताकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है कल भाष में एक जगह आया था ना कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित ऐसा कुछ अभ्यास बला भाष्यकार ने कहा था इसी को तो याद है आ, हाँ इसी सच में था ना हाँ जिसकी इंद्रियां बस में है इंद्रियां बस में होने पर भी अभ्यास के बल से प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है भाष्यकार ने कहा था तो इंद्रिया ही बस में ना हो फिर अभ्यास नहीं हो पाएगा इंद्रिया वश में है तब भी अभ्यास करना पड़ेगा इतना सरल नहीं है इसकी प्रज्ञा होना जैसा लोग कहते हैं ना कुछ नहीं ज्ञान होने में ऐसा कौन कहते हैं गप सप करने वाले युद्ध के मैदान में जो नहीं गया है वो शस्त्रों की मार कैसे होती है वो पता चलता है तो जो साधना किया ही नहीं है हलवा पूड़ी खूब खा रहा है भक्तों के बीच में बैठा रहता है बोलता तो तो तो तो तो है कि हमने है। जो अभ्यास करें से पता चलता है ठीक हाँ। सही है सभी। ये बोल कर अभ्यास नहीं करते देखना तो वो ये है ना अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए अंताकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है भाष्य देखेंगे से युक्त ही का समास बताते हैं रागत का द्विश्ता रागव द्वेश्वंद समास हो गया ना अच्छा अब देखना रागव द्वेश में द्वंद समास हो गया और रागद्वेषाभियामुक्ता अच्छा नहीं राग द्वेषाभियामुक्ता रागव द्वेश ऐसा बन जाएगा ठीक है लगाइए आगे देखना ये लिखा है भाष्यकार में आगे तत्र है ता ही भगवती से क्या लेना है से से राग से रागद्वेशगद्वेश कौन भी स्रोत्रादि इंद्रिया ताभ्याम विना तो रागद्वेश तृतीया क्या होगा राग द्वेश यहाँ पर द्वंद गर्भ द्वंद है तत्पुर गर्भ क्या हो गया द्वेष ही रागव सरा मतलब राग द्वेष पूर्वक से लेना रागव द्वेष क्यूँकी ही करते क्योंकि की स्वभाव की प्रवृत्ति होती है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 तो रागव द्वेश के कारण द्वेश के कारण कभी कभी क्या है कि व्यक्ति उसको देखना भी चाहता है ऐसा भी हो जाता है ना तो ये इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति राग द्वेश पूर्वक होती है तत्व का अर्थ है वैसा होने पर रागद्वेश स्वाभाविक प्रवृत्ति होने पर जो मुमुक्षु होता है वह रागद जो मुमुक्षु होता है वह उनसे जो मुमुक् होता है सात हुआ वह मुमुक्ता अर्थ हुआ हुआ द्वारा अवर्जनीयान विष्ञान अवर्जनीयान शब्द को भाष्य जोड़ा है कि अनिवार्य विषयों का चरण करतेवन करते हुए अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए आत्मवत् आत्मवस्थय करते आत्मसानी आत्म अपने वश में की हुई यहाँ या, पर मतलब अपने आत्मना करते अपना यहाँ ब्रह्मे में आत्मा शब्द नहीं है अपने वश में की हुई आत्मस्तयी करते आत्मनोव्यानी वस्यानी करते वसी अपने बस में की हुई यह वस्यानी समास हुआ तत्पुरुष, सी तत्पुरुषी करते वसी और कई ही आत्मवस्त ही तृतीया को में क्या बजेगा आत्मस्तयी अपने बस में की हुई विधेय आत्मा में समास बताते हैं विधेय आत्मा यश सह विधेय आत्मा यस सह गुगरी समास है त्मा कर अंताकरणम अब ध्यान देना इच्छाता है ना इच्छा से नियम में अंताकरण है जिसका अभी करते यहाँ पर नियम में नियम समझते हैं, जिसका नियमन किया जाए जिसको बसने किया जाए उसे क्या कहेंगे नियम में तो इच्छा से नियम में अंताकरण है जिसका इच्छा से नियम में नियम समझते जिसका जिसका नियमन किया जाए जिसको बसने किया जाए की कि इच्छा से नियाम अंताकरण है जिसका उसे क्या कहेंगे विधेय आत्मा साधे आत्मा प्रसादम अधिगत प्रसादा, प्रसादा कर से प्रसन्नता और प्रसन्नता कर स्वास्थ्य किसका स्वास्थ्य शरीर का जी मन का मन का, का स्वास्थ्य है ना? आ, मन स्वस्थ रहना चाहिए यदि मन स्वस्थ है तो फिर क्या आएगी प्रसन्नता बनी रहती है दुख में रोग में भी प्रसन्नता बनी रहती है और मन अस्वस्थ है तो शरीर के स्वस्थ रहने पर भी हजार समस्याएं खड़ी बनी रहेंगी इसलिए मन के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और शास्त्र में जितने भी दिन इसे है सब मन के स्वास्थ्य के लिए है। लो हैं लोग सोचते हैं स्वास्थ्य में जो अच्छी अच्छी चीजें सब निषेध कर दिया खाने के लिए लोग कहते हैं तो मन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर के महर्षि उन्होंने वैसा किया है कि मन का स्वास्थ्य मन का स्वास्थ्य ही वास्तविक स्वास्थ्य है उसी से प्रसन्नता रहती है शरीर के स्वस्थ होने से आप सुखी रह सके ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं तो प्रसादा कर प्रसन्नता मन की प्रसन्नता या मन का स्वास्थ्य लग गया हम्म अब देखें आगे थोड़ा सा और चलिए प्रसादे सचिन किन सात प्रसादे मतलब अंतरण की स्वच्छता होने पर या अंताकरण की निर्मलता होने पर किन साध होता है अंतरण की निर्मलता होने पर क्या होता है इसी उचित इस पर कहते हैं अंताग्रहण को निर्मल बनाना चाहिए अगले प्रसाद नाम हानि जा रहे थे प्रसन्न चेत को मतलब अंताग्रहण की निर्मलता होने पर अग पदक से देखना हानि ही अस्थित उपजाय थे हानि ही अश्य उपजाये थे प्रसन्न चेतसा ही आसू प्रसन्न चेतसा ही आंसू बुद्धि परिवर्तित अब देखना अंताकरण की निर्मलता होने पर अस्त सर दुखानाम हनी उप जाए थे सभी दुखों की हानि हो जाती है इस प्रकरण में जहाँ जहाँ अस्त और वैसे शब्द आए है ना पूर्व में वहाँ यति अर्थ किया है शंकर वास्ते में रामानुज वास्ते में साधक अर्थ किया है क्या अर्थ किया है ऐसा जो साधक साधना करने वाला है इनको तो यकी ही लेना है तो उसके बिना तो होता ही नहीं कल्याण इनके अनुसार अब देखना है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 प्रसादे सर दुखा नाम सर दुखा नाम का अर्थ क्या है आध्यात्मिक सर दुखा नाम से लेना है आध्यात्मिक आदि नाम सर दुखान आध्यात्मिक आदि नाम सर दुखानाम आध्यात्मिक आदि सभी दुख आदि से या आदि भौतिक हो आध्यात्मिक आदि सभी दुखों का हानि का अर्थ क्या है विनाशा अस्त से क्या लेना यते हुए अंताग्रहण की होने आरोप इस गति सभी दुखों का नाश हो जाता है और क्या होता है प्रसन्न चेत का स्वच्छ अंता करणअल निर्मल अंताकरण वाले निर्मल हाँ ये समाप्त करते क्योंकि क्योंकि निर्मल अंतरकरण वाले मनुष्य की, की, की या शुरू करते शीघ्र बुद्धि शीघ्र बुद्धि स्थिर हो जाती है आकाशम यू परिसमन सात और शिक्षित आकाश के समान सब ओर से ये आकाशम ही है ना परिसमन सात आकाश के समान सब ओर से स्थिर हो जाती है आकाश सब ओर से स्थिर है ना उससे बुद्धि सब ओर से स्थिर हो जाती है लोग चलायमान नहीं होती है बुद्धि ऐसा है बुद्धि चलायमान नहीं होती यही बताते हैं निश्चल हो, मतलब हो, हो जाती है का मतलब निश्चय करना है न तो अपना रूप ही उसका है निश्चय करना निश्चल होना उसका रूप ही है अपने रूप से निश्चल हो जाती है आत्मा में लगेगी बुद्धि स्थिर हो जाएगी इधर उधर कहीं दुष्ओं में नहीं जाएगी एवं इस प्रकार प्रसन्न प्रसन्न चित्त वाले स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति कैसा होगा अवस्थित बुद्धि वाला अवस्थित बुद्धि क्या मतलब होगा हाँ इंद्रिया प्रसन्न हो जाए मन प्रसन्न हो जाए मतलब मन कैसा हो जाए निर्मल वही निर्मलता है विषय की प्राप्ति से जन्म कितनी देर प्रसन्नता रहे वो तो नहीं बैसी है वो निर्मलता नहीं वो तो दूषण ही इस तरह का इस प्रकार प्रसन्न चित्त वाले और स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की क्या होती है होती है। है, वो होता उसका मानव जीवन सुफल होता है धन्य होता है क्योंकि ये यथाथ क्योंकि क्योंकि ऐसा है यथा होगा हाँ ये ऐसा लगा लेना हाँ, एवं करने फिर यथा के साथ करेंगे प्रसन्न चित्त वाले स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की कृत्यता होती है क्योंकि ऐसा है क्योंकि यथा एवं तस्कर इंद्रियों के द्वारा शास्त्राविरुद अवर्जनीय ये सुस्त्र अविरुद्ध अनिवार्य विषयों में शास्त्र अविरुद्ध अनिवार्य विषयों में समाचारित प्रवृत हो एक मिनट कर्त इसलिए यहाँ युक्ता कर्त है समाहित व्यक्ति युक्ता का अर्थ है तो ते तो। ते तो समाहित व्यक्ति इसलिए समाहित व्यक्ति रागज से रहित इंद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों में विवृत हो अनिवार्य विषयों में विवृत हो या अनिवार्य विषयों का सेवन करे इसलिए युक्त व्यक्ति समाहित व्यक्ति रागज से रहित इंद्रियों के द्वारा शास्य विषयों में प्रवृत्ति करे ठीक है वो तो जरूरी है अनिवार्य विषय अथवा युक्तासन भी कह सकते हैं युक्त होकर या युक्त मनुष्य कर सकते हैं युक्त होकर के, वो तो हो कर के आ, तो जीवन तक है, तब तक तो कुछ न कुछ सिद्धि बनी रहती है, इसलिए बोला शास्त्र विरुद्ध के सहयोग में हाँ शास्त्र विरुद्ध है ना ये है। ये शास्त्र श्रवण शास्त्र विरुद्ध है प्रपंच की बातें सुनना ये शास्त्र विरुद्ध है यह सब ध्यान लेना और देखिए क्या इम प्रसन्नता मतलब के पूर्व में कही गई इस निर्मलता की स्थिति की जाती है पूर्व में कही गई अंताकरण की इस निर्मलता की स्थिति की जाती है पूर्व में बताया ना उसकी प्रशंसा की जाती है ज्यादा चलना फिरना भी शास्त्र में सिद्धे हैं फालतू घूमना लेकिन मंदिर में जाना सत्संग के लिए जाना वो तो क्या है आपका अच्छा ही ना वो शास्त्र के अविरुद्ध हो तो गया उतना कार्य अब देखिए पाठ रखेंगे नस्ति बुद्धि न चाक्त भावना न चा भाव सुखमुक् न नस्त बुद्धि न चाक्त भावना न चा अभाव शांति ही अशांत होता सुखम अयुक्त से बुद्धि न अस्ती अयुक्त मनुष्य की बुद्धि नहीं होती है अयुक्त मनुष्य के बुद्धि नहीं होती है अयुक्त कर्त है युक्त कर्त है निर्मल अंताकरण वाला अभी आगे भाष्य आ रहा है अभी भाष्य आ रहा है देखना भाष्य के सारे लगा लो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 जब ऊपर औतरणिका में प्रसन्नता लिखा है ना तो उसके अनुसार यहाँ पर आयुक्त कार्य कर लेना मतलब भी क्या कहेंगे समाहिक अंताकरण वाला मनुष्य कैसा होगा निर्मल अंताकरण वाला मनुष्य और असमाह अंताकरण वाला मनुष्य मतलब क्या कहेंगे अनिर्मल अंताकरण वाला मनुष्य या दूसरी अंताकरण वाला मनुष्य लग गया तो क्या होगा ंताकरण वाले मनुष्य की या तो दूसरी तंत्रकर्ण वाले मनुष्य की yes. दूसरी तंत्र करण वाले मनुष्य को आत्मविश्य बुद्धि नहीं होती है या दूसरी तंत्रकर्ण वाले मनुष्य को आत्मविश्य ज्ञान Westr.. उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता है आत्मा ज्ञान नहीं होगा और दुनिया भर का ज्ञान उसको बना रहेगा प्रपंच का सबका अब देखना लग गया से भावना चाह आयुक्त से भावना ना वही अयुक्त अर्थ क्या है दूसरी दंताकरण वाले दूसरी दंताकर्ण वाले मनुष्य को की भावना नहीं होती है भावना भावनाकर्थ है यहाँ पर देखेंगे नस्थि ना अस्थि अस्थि को जोड़ा ना भाषाकार ने अयुक्त भावना भावनाकर्थ आत्म ज्ञान अभिनिवेश मतलब आत्मज्ञान में प्रीति अभिनिवेश कर यहाँ पर प्रीति की दूसरी दंताकर्ण वाले मनुष्य की आत्मज्ञान में प्रीति नहीं होती है आत्मज्ञान में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 कि रूसी दंताग्रहण वाले मनुष्य को आत्मज्ञान में प्रीति नहीं होती है आगे क्या श्लोक में शांति, ना नाष्मे तथा नस्थि ना न चा अस्थि को भाष्यकार ने जोड़ा अभावता का अर्थ है की आत्मज्ञान अवेश आत्मज्ञान में प्रीति न करने वाले को आत्मज्ञान में आत्मज्ञान में प्रीति न करने वाले को शांति नहीं होती है आत्मज्ञान में प्रीति न करने वाले को शांति नहीं होती शांति का तो उपसम जो आत्मज्ञान में प्रीति नहीं करता है उसको शांति भी, भी नहीं होती आत्मज्ञान में जो प्रीति होगी उसका अन्य विषयों से उपसम हो जाएगा शांति हो जाएगी अब वो क्या है की फिर आत्मज्ञान का प्रयास करेगा और आत्मज्ञान में प्रीति न करने वाले मनुष्य तो शांति नहीं होती है अशांति बना रहता है अशांति कर संसार के तमाम व्यवहार कार्यकर्ता रहता है कि हमको इससे शांति मिलेगी इससे शांति मिलेगी मिलती है किसी से यही मरने का समय आ जाता है उसका अब रेज ना, अशांत से सुखम, कुछ से कुतः अच्छा सुखम अशांत अच्छा। मनुष्य सुख को सुख कैसे मिल सकता है ये प्रश्न भी आक्षेप है अच्छा। आक्षेप है ना, अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है अर्थात अशांत व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता है से कुटा सुखम असुख क्या बताते हैं ही क्योंकि विषय सेवा तृष्णाता इंद्रिया नाम यह निवृत्ति तत्म ही विषय सेवा तृष्णाता इंद्रिया नाम यह निवृत्ति तत्सुखम क्योंकि विषय सेवा की तृष्णा से विषय सेवा विषय सेवन की टिष्णा से जो इंद्रियों की निवृत्ति होती है वह सुख है विषय सेवन की टिष्णा से इंद्रियों की विषय सेवन की टिष्णा से निवृत्ति इंद्रियों की विषय सेवन की टिष्णा से निवृत्ति विषय सेवन की टिष्णा रहते सुख होता है क्या नहीं, विषय सेवन की टाइम से सुख नहीं होता है या विषय सेवन की टा सुख नहीं है तो सुख क्या है कि विषय सेवन की टिष्णा से निवृति निवृत्ति किसकी निवृति मतलब इंद्रियों की विषय सेवन की तृष्णा की निवृत निद्रिट से निवृत्ति सुख है मतलब विषय सेवन की तृष्णा ना होना क्या है सुख है हाँ यही सुख है, है। यही सुख तो यही है किसी विषय के सेवन की तृष्णा ना रहे है? ये सुख है अच्छा और जो अनिवार्य विषयों का सेवन आया है वो वो कोई तृष्णा के बस भूत होकर है क्या हाँ वो तो जीवन निर्वाही है उसमें कोई ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है महाभारत में आया है के किसी को उपदेश कर रहे हैं जनक बोलते हैं मैं भोजन करता हूं लेकिन मैं रस बुद्धि से नहीं करता हूं हूँ स्वाद बुद्धि से ये अच्छा है ये खराब है रस बुद्धि से मैं भोजन नहीं करता हूं मैं राजा हूँ सबकी बातें सुनता हूं लेकिन हमारा कोई रागत किसी में नहीं है <audio>. मैं देखता हूँ लेकिन हमारा कुछ भी ऐसा नहीं ऐसा वो सब समझा रहे हैं ऐसा समझाया उन्होंने तो विषय सेवन की तृष्णा से जो इंद्रियों की विवृत्ति होती है विषय-सेवन की तृष्णा से जो इंद्रियों की निवृत्ति होती है वह सुख है ना विषय, नृष्णा लगाना विषय को विषय करने वाली कृष्णा या विषय से संबंध रखने वाली कृष्णा सुख नहीं है ना कर दे न सुखम्मी तृष्णा या विषय ऐसी सम्बन्ध रखने वाली कृष्णा सुख नहीं है दुखमिशा वह तो दुखी है वह तो दुख ही, ही है ही लगाया ना यहाँ पर ही को फिर वहाँ ले आई है ही इंद्रिया अच्छा ही तो को वहाँ लगा है क्योंकि इंद्रियों की विषय सेवा की सेवन की तृष्णा से जो निवृत्ति होती है वह सुख है विषय सेवन मतलब विषय संबंधी तृष्णा सुख नहीं है क्योंकि वह दुख ही है ही करते क्यूँकी कर लेना क्यूँकी वह दुख ही है कौन विषय से संबंध रखने वाली कृष्णा या सेवन करने की कृष्णा दुख ही है कृष्णायाम सत्याम सुखस्थ गात्र न उत्पाद कृष्णा के होने पर सुख का की गन्ध मात्र कृष्णा के होने पर सुख का लेस भी संभव नहीं है गन्धमात्र का क्या अर्थ है लेस कि कृष्णा के होने पर सुख का लेस भी संभव नहीं है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 आशा ही परम दुखम आशा परम दुख है और ये आशा का भाव कृष्णा का भाव भी क्या है परम सुख है ओम ओम। अच्छा कल गेहूँ तो इतना हो गया तीन महीने साढ़े तीन महीने की जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा रहेगा हाँ तो लगे